ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय तेरा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारियों के लिए विशेष निर्देश ब्रह्मचर्य की आवश्यकता स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया है वे अपने शिष्यों से कहा करते थे ब्रह्मचर्य को अग्नि के समान तुम्हारी धमनियों में स्पंदित होना चाहिए अपने राजयोग में वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से काम की शक्ति ओजस नामक एक उच्चतर मानसिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है योगी गण कहते हैं कि मनुष्य में जो शक्ति काम क्रिया काम चिंतन आदि रूपों में प्रकाशित हो रही है उसका दमन करने पर वह सहज ही ओज में परिणित हो जाती है और हाँ शरीर का सबसे नीचे वाला केंद्र ही इस शक्ति का नियामक होने के कारण योगी इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देते हैं वे सारी काम शक्ति को ओझ में परिणत करने का प्रयत्न करते हैं काम कामदेयी स्त्री पुरुष ही इस कोज को मस्तिष्क में संचित कर सकते हैं इसीलिए ब्रह्मचर्य ही सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है मनुष्य वह अनुभव करता है कि अगर वह कामुक हो तो उसका सारा धर्म भाव चला जाता है चरित्र बल और मानसिक तेज नष्ट हो जाता है इसी कारण देखोगे संसार में जिन जिन संप्रदायों में बड़े बड़े धर्मवीर पैदा हुए हैं उन सभी संप्रदायों ने ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया है इसीलिए विवाह त्यागी सन्यासी दल की उत्पत्ति हुई है इस ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से तन मन वचन से पालन करना नितांत आवश्यक है ब्रह्मचर्य के बिना राजयोग की साधना बड़े खतरे की है क्योंकि उससे अंत में मस्तिष्क का विषय विकार पैदा हो सकता है यदि कोई राजयोग का अभ्यास करे और साथ ही अपवित्र जीवन यापन करे तो वह भुला किस प्रकार योगी होने की आशा कर सकता है स्वामी ब्रह्मानंद जी के आध्यात्मिक उपदेशों में हम पाते हैं देह मस्तिष्क और मन के पूर्ण विकास और तेजस्विता के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने से बहुत क्षण स्मरण शक्ति और मेधा शक्ति का विकास होता है ब्रह्मचर्य से एक विशेष नाड़ी विकसित होती है जिससे ऐसी अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती है क्या तुम जानते हो हमारे महान आचार्यों ने ब्रह्मचर्य को इतना अधिक महत्व क्यों दिया है वह इसलिए कि इसमें असफल होने पर मानव का सब कुछ नष्ट हो जाता है अखंड ब्रह्मचारी वीरय का क्षय नहीं करता वह पहलवान जैसा भले ही न दिखे लेकिन उसके मस्तिष्क का, का विकास अत्यंत सूक्ष्म होता है और उसमें अतिद्रिय रहस्यों को समझने और ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक बार मुझसे कहा था देह और मन को यदि सांसारिक भोगों में लगाओगे तो संसार उन दोनों को नष्ट कर देगा उन्हें भगवान और भगवान की सेवा में लगाओगे तो तुम्हें स्वस्थ देह मन की शांति और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा अपना सर्वस्व अपना स्वास्थ्य धन यौवन क्षमताएं सब कुछ परमात्मा को अर्पण करो यदि इन्हें तुम संसार को दोगे तो संसार उन्हें दूषित कर देगा और अंत में तुम्हें सारहीन सर्वस्वहीन बनाकर छोड़ेगा अविद्या और धनसात्मक शक्तियाँ सर्वत्र है यह भूलकर यदि हम बिना विचारे सांसारिक जीवन की ओर अग्रसर होंगे तो अंत में हमें उसके परिणाम भुगतने होंगे ब्रह्मचर्य पालन की एक समस्या यह है कि हम लोगों को उसके बिना भी जीते और सफल होते देखते हैं सांसारिक जीवन के विषय में यह सत्य हो सकता है ब्रह्मचर्य तुम्हें बौद्धिक प्रतिभा संपन्न या पहलवान शायद न बनाए पर वह देह और मन को अवश्य श्रेष्ठतर बनाता है लेकिन ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य मेधा नाड़ी नामक आध्यात्मिक क्षमता का विकास करना है जिसका उल्लेख स्वामी ब्रह्मानंद जी ने किया है दस या बारह वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने पर व्यक्ति इस नाड़ी या क्षमता के उदय का अनुभव करता है यह प्रत्येक व्यक्ति में प्रसुप्त प्रज्ञा शक्ति है श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में कहा है यह एक सिद्धांत मात्र नहीं है यही नहीं ब्रह्मचर्य मस्तिष्क की पुष्टि और तेजस्विता के लिए आवश्यक है ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले लोगों का मस्तिष्क ध्यान का प्रयत्न करने पर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है सबल और ठंडे मस्तिष्क बिना दीर्घकालीन ध्यान असंभव है ब्रह्मचर्य के अभाव में मस्तिष्क लंबे समय तक ध्यान के महान तनाव को सहन नहीं कर सकता सत्य तो यह है कि उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के लिए ब्रह्मचर्य नितांत आवश्यक है लेकिन लोग साधना के प्रारंभ में ही हतोत्साहित न हो जाएं, इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं बताई जाती वास्तविकता यह है कि मन वचन और कर्म में अखंड ब्रह्मचर्य के बिना सच्चा ध्यान और किसी भी प्रकार का उच्चतर आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है पूर्ण ब्रह्मचर्य और पवित्रता के बिना उच्चतर आध्यात्मिक जीवन स्वाभाविक नहीं हो पाता लेकिन हम सामान्यतः लोगों को निराश न करने के लिए कम आग्रहपूर्वक घुमा फिरा इस विषय में बात करते हैं आध्यात्मिक जीवन का प्रथम लक्ष्य चेतना के उच्चतर केंद्रों को जागृत करना है ध्यान उच्चतर केंद्रों में से किसी एक में किया जाता है और उसके लिए सर्वप्रथम तो उसे जागृत या विकसित करना आवश्यक है यदि निम्न केंद्र आध्यात्मिक सक्रिय हो, तो यह कैसे संभव होगा उच्चतर आध्यात्मिक स्तरों पर क्रियान्वयन के लिए खाली बची मानसिक शक्ति की मूल राशि अधिक नहीं है यदि सारी राशि को निम्न केंद्रों में प्रवाहित किया जाए तो उच्च केंद्र विकसित नहीं होंगे निम्न चक्रों की गतिविधि को यदि बंद न किए जाए तो साधक अपने को कभी भी उच्च स्तर पर बनाए नहीं रख सकेगा चाहे इस विषय में लोग कुछ भी क्यों न सोचें या कहें सच पूछा जाए तो यदि इन चक्रों को कार्य करते रहने दिए जाए तो आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है उनकी गतिविधि बंद करो जब तक तुम यह नहीं करोगे तब तक उच्चतर चक्र ठीक से काम नहीं कर सकते भवन की पहली मंजिल के सभी नलों को खोल देने पर ऊपर की मंजिलों में पानी बहुत कम या बिल्कुल नहीं पहुँचता है कुछ लोगों को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना भी कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों की झलक मिल गई हो लेकिन वे उच्च स्तर पर बने रहने में कभी सफल नहीं हो सकते और उनके द्वारा उच्च स्तर की अनुभूतियाँ कभी प्राप्त नहीं की जा सकती यदि साधक उच्च स्तर का जीवन यापन करना चाहता है और उच्चतर अनुभूतियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे हर हालत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है आध्यात्मिक जीवन का यह साफ साफ सत्य है पाश्चात्य देशों में ब्रह्मचर्य की गलत धारणाएं। धारणा में समस्या यह है कि वहाँ को बहुत नीचा कर दिया गया है तथा तो उसे नैतिकता मात्र के स्तर तक ले आया गया है कोई भी प्रत्यक्ष अतिचेतन चेतन अनुभूति की चिंता नहीं करता लोग इतने दरिद्र बुद्धि हैं कि वे थोड़े से ही संतुष्ट थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं थोड़ा सा अच्छा मनोभाव ही उनके लिए पर्याप्त होता है और उसके बाद वे उसको बहुत अधिक महत्व देते हैं नैतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन नहीं है क्योंकि एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति सदा नैतिक आचरण करता है क्योंकि वह उसके लिए स्वाभाविक और उसकी आदत बन गया होता है उच्च आध्यात्मिक अनुभूति के लिए परम्परागत नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है व्यक्तित्व का एक संपूर्ण रूपांतरण आवश्यक है ईसा मसीह के पर्वती उपदेश का सार यह है अतः तुम भी पूर्ण हो जिस तरह से तुम्हारे स्वर्गस्थ पिता पूर्ण है ऐसा ईसा मसीह द्वारा उपदिष्ट धर्म मुख्यतः संन्यासियों के लिए था प्रत्येक साधक के लिए चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो सन्यास जीवन का अनुशासन तथा आत्मत्याग कुछ मात्रा में आवश्यक है यदि वह सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति चाहता है ब्रह्मचर्य और सन्यास का परित्याग करने के कारण प्रोटेन्टें प्रोटेस्टेंटिज्म ने पाश्चात्य आध्यात्मिक परंपरा की बहुत हानि की है आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अचेतन मन के स्वरूप स्वप्नों मनोग्रंथियों प्रेरणाओं दमन आदि के बारे में अपने अनुसंधानों द्वारा मानवता की महान सेवा की है लेकिन उनमें से अनेकों में वासनाओं की उन्मुक्त अभिव्यक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उतनी ही हानि भी की है अनेक प्रमुख मनोविश्लेषकों ने भले ही ऐसे श्रेष्ठ विज्ञान के इस प्रकार के दुरुपयोग का विरोध किया है फिर भी यह सिद्धांत की काम का दमन हानिकारक है पाश्चात्य देशों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है इसके विपरीत योग मनोविज्ञान की मान्यता है कि आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए काम का सचेतन दमन हानिकारक तो है ही नहीं बल्कि वह नितांत आवश्यक भी है अस्वाभाविक दमन हानिकारक हो सकता है लेकिन योग पद्धति द्वारा किया गया दमन जिसमें भगवत प्रेम और ध्यान द्वारा जौन प्रवृत्ति का उदात्तीकरण किया जाता है हानिकारक नहीं है प्रारंभ में इससे तनाव और द्वंद्व पैदा हो सकते हैं लेकिन क्या कोई ऐसा उच्च उद्यम या साहसिक कार्य है जिसमें तनाव और संघर्ष न हो सच्चा और निष्ठावान साधक शीघ्र सभी आंतरिक कठिनाइयों को जीत लेता है और भगवत कृपा से निम्न स्तर के द्वंद्वों से मुक्त हो उच्च स्तर पर पहुंच जाता है आजकल पाश्चात्य देशों में चित्त शुद्धि को महत्व दिए बिना वेदांत को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है पाश्चात्य में अनेक व्यक्ति अद्वैत वेदांत की ओर उसकी उदात्तता तथा यौगिक सौंदर्य के कारण आकृष्ट होते हैं लेकिन बौद्धिक स्वीकृति मात्र पर्याप्त नहीं है बहुत से लोग सोचते हैं कि अद्वैत के लिए ब्रह्मचर्य और अन्य सद्गुण आवश्यक नहीं है यह सत्य नहीं है इसके विपरीत अद्वैत के लिए मन और इंद्रियों के कठोरतम नियंत्रण आवश्यक है एक जीवन मुक्त पुरुष सामाजिक मान्यताओं को अधिक महत्व भले ही न दे लेकिन वह ब्रह्मचर्य जैसे मौलिक सदगुणों का न तो खंडन करता है न कर सकता है यह उसके स्वभाव के अंग बन जाते हैं वेदान सार में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है यदि अद्वैत तत्व का ज्ञाता यथेक्षा चरण करे तो असूची भक्षण की दृष्टि से कुत्ते और तत्वज्ञ में क्या भेद होगा